स्वामी जी प्रेम पूरी आश्रम में आपका स्वागत है हम सभी आपके शिव चरणों में प्रणाम करते हैं स्वामी जी अग्रिम उम्र परेंगे करेंगे। जी प्रार्थना है हमें अपनी वाणी के द्वारा हमारा जीवन धन्य करें जैसे श्री कृष्ण श्री विद्या शिव वाम मंत्रोज्वला प्रीचक्र के बिंदो सभामुख विघ्नजननी प्रीम्जगन्मोनी मीनाक्षी प्रण तोस्मे सततमह निनिधि ओ पूर्णमद पूर्णमद पूर्णत्द्य से पूर्णश पूर्णमेवावशिष्य शांति शांति शांति शराव बारणम सूत्रक्रथो वंदे पुनः पुनः गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोम्यादेहाय दक्षिण नम दक्षिण मूर्त नमः सृष्टि के कण कण में व्या सबके अंदर विराजमान जो अंतर्यामी है वही भगवान विश्वनाथ है उनको प्रणाम करते हुए परमादरणीय परम पूजनीय नाम रूप से विराजमान न होने पर भी अस्थि भाति प्रिय रूप से विराजमान प्रेमपुर जी महाराज के चरण में भी प्रणाम करते हुए और समस्त संतगण उनको भी नमन करते हुए सत्संग प्रेमी भक्तजनों सबको रूप से अभिवादन करता हम लोग विचार करेंगे ऐतरीय उपनिषद के ऊपर आप लोग सत्संग सुन रहे प्रवचन सुन रहे क्यों सुन रहे कोई आपसे प्रश्न करेंगे आप सत्संग सुन रहे बाद में स्वाध्याय भी सुनेंगे क्यों सुन रहे उसका मकसद क्या है प्रयोजन क्या है क्योंकि शास्त्र में बताया है प्रयोजनम बिना मंदू न प्रवर्तते प्रयोजन का मतलब है फल बिना फल से कोई मूर्ख व्यक्ति भी प्रवर्तन नहीं होता कोई बिल्कुल पागल हो अलग बात है तो भी हम सत्संग सुन रहे हैं क्यों सुन रहे है? ये प्रश्न होना चाहिए। इसलिए बहुत लोग कहते हैं महाराज मैं सत्संग सुन रहा हूं भजन कर रहा हूं स्वाध्याय कर रहा हूं आप सत्संग सुन रहे स्वाध्याय कर रहे प्रवचन कर रहे ये मकसद नहीं क्यों कर रहे ये प्रश्न आपके अंदर हो जैसे कोई व्यापार कर रहे महाराज व्यापार कर रहा हूं क्यों कर रहे ये क्यों प्रश्न आपके अंदर आवे आप लक्ष्य के ऊपर धीरे धीरे चल जाएंगे कोई संदेह नहीं है इसलिए क्यों प्रश्न आना चाहिए तो विचार करने पर यह सिद्ध होता है हरेक व्यक्ति कुछ ना कुछ वस्तु को पाना चाह रहे कुछ ना कुछ वस्तु को पाना चाह रहे हैं क्या अभी तक नहीं पाया है क्या अभी तक कुछ नहीं पाया खोया है केवल हम लोग एक पाया जाता है खोने के लिए और एक पाया जाता है जानने के लिए उसको कभी खोया नहीं जाता है अभी जो भी जन्म जन्मांतर में हम लोग पाए हैं ये खोने के लिए ये निश्चय है यदि पाता तो हम दोबारा यहां सत्संग नहीं सुनते थे सत्संग सुन रहे हैं मतलब हम लोग पाया नहीं पाने का मतलब उस तत्व को जानना अभी तक हम केवल मान के बैठे हैं मानने से नहीं चलेगा आपको जानना पड़ेगा एक माना जाता है एक जाना जाता है जैसा कुंडल है हार है नोपूर है हम बोलते उन्होंने बहुत सुंदर हार डाला है उसके हाथ में बहुत सुंदर अंगूठी है और उसके पास बहुत सुंदर केयू रहे नोपू है ये माना है अब जानने जाएंगे वहां क्या है केवल सोना ही सोना से अतिरिक्त वहां कुछ है ही नहीं वैसे ही इस संसार में सारा हम मान के बैठे हैं। हमारे शरीर के अंदर ही दो तत्व हैं, तीन नहीं है संसार में ही दो ही तत्व हैं। एक दृश्य एक दृष्टा उसी को ही तेरहवें अध्याय में गीता में क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र कहा गया है जब तक वो साक्षी है दृष्टा है उसको नहीं जानेंगे हम मान के बैठेंगे जब तक मान के बैठेंगे हम खोते जाएंगे इसलिए जानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ये जानना केवल ये मनुष्य शरीर में ही संभव है अन्य कहीं नहीं इसलिए कुछ जानने के लिए कुछ पाने के लिए हम लोग सत्संग सुन रहे हैं। पाने का मतलब ये नहीं दो वस्तु को पाया जाता है अभी बताए एक होने के लिए एक सदा रक्षा करने के एक जो पाया जाता है आपके पास कोई अभाव पदार्थ है? है नहीं मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं आपके पास गाड़ी नहीं आपके पास बंगला नहीं आपके पास अभाव है उस अभाव को समाप्त करने के लिए पाया जाता है मोबाइल खरीद गया मोबाइल का अभाव समाप्त हो गया गाड़ी खरीद गया गाड़ी का अभाव समाप्त हो गया इसको कहते हैं अप्राप्त प्राप्ति अर्थात अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था आपके पास अभाव था उस अभाव को आपने हटा दिया संसार में ही होता है देखिए पहले पत्नी नहीं थी पा लिया बच्चे नहीं थे पा लिया मकान नहीं था पा लिया अभाव था नाप्ति ना। की प्राप्ति पहले आपके पास नहीं था बाद में आपने प्राप्त किया पहले आपके पास अभाव था बाद में आपके पास संयोग होगा यदि संयोग हो गया उसका वियोग होना ही यह संसार का नियम है कोई भी नहीं रुका सकता यदि पाया है आपको खोना ही पड़ेगा ये निश्चय है इसको कोई नहीं रुक सकता उसको कहते हैं अप्राप्त से प्राप्ति संसार में हम जो भी प्राप्त कर रहे हैं वो अप्राप्ति की प्राप्ति है क्या सत्संग में आके भी वही प्राप्त करना चाहते हैं ना यहां तो नहीं मिलेगा वो यहां तो प्राप्त प्राप्ति प्राप्त प्राप्ति का मतलब ये है वहां कुछ करना नहीं आपके पास है अज्ञान को हटाना देखिये वहां अप्राप्ति की प्राप्ति बोल दो अभाव को हटाना और यहां अज्ञान को हटाना उस अज्ञान को हटाना ही प्राप्त प्राप्ति मान लीजिए जैसा कोई कुआ खोदता है व्यक्ति क्यों कुआ खोद रहे सब लोग बोलेंगे जल प्राप्त करने के लिए एक ही स्वर से बोलेंगे मैं बोलता नहीं जल प्राप्त करने के लिए कोई कुआं नहीं खोदता अरे महाराज किसके लिए कुआं खोद रहे मिट्टी हटाने के लिए ये वहां जल नहीं होता तो आप क्यों कुआं खोदेंगे वहां किसी ने बताया ज्योतिष ने आदा जल को यह करने वाला यहाँ जल आप है उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी है उसको हटाने के लिए जल तो पहले ही है यदि पहले नहीं होता तो आप क्यों प्रयत्न करते हैं वहां किंतु तो व्यवहार करते हम जल प्राप्त करने के लिए मिट्टी को हटाते जाइए हटाते जाइए जिस समय में जल का दर्शन हो गया अब बोलते रहे जल मिल गया जल मिल गया जल प्राप्त हो गया क्या जल वहां नहीं था पहले पहले भी था किंतु हमने आरोप किया यहां जल मिल गया करके ये व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं विचार नहीं करते हो रही क्रिया किसी में आरोप कर रहे किसी में जैसा आप लोग यहां से जाते हरिद्वार अथवा काशी एक, एक बोलते अरे हरिद्वार आ गया थोड़ा सा विचार करो क्या हरिद्वार आएगा कहां भी नहीं आएगा हमारी गाड़ी आगे जा रही है किंतु तो बोलते क्या हरिद्वार सब लोग बोलते हरिद्वार आ गया अरे हरिद्वार कहां से आएगा तेरे पास वो तो जहां वही है व्यवहार होता है हमारे गाड़ी में क्रिया हो रहे हम आरोप कर रहे हरिद्वार में वैसा ही ये सारा प्रयत्न कर रहे हम मिट्टी हटाने के लिए मिट्टी हटाने से जिस समय में मिट्टी आपके हट गई जल का दर्शन हो गया जल मिल गया ये व्यवहार करते वैसा ही परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं शास्त्र का परम उद्घोष है तो महाराज ये शास्त्र व्यर्थ होगा नहीं व्यर्थ नहीं कभी व्यर्थ नहीं होगा शास्त्र व्यर्थ हो तो उसको शास्त्र मानेंगे कैसा हम तो शास्त्र आपको ये बता रहे अरे साधक जिज्ञासु तेरे अंदर भी मिट्टी पड़ी है मिट्टी मतलब मिट्टी नहीं मिट्टी के समान मिट्टी है एक नहीं है तीन तीन पड़े अब जानते हैं मल आवर, यही प्रतिबंधक कर रहे इसलिए इनको हटाने के लिए शास्त्र बार बार प्रयत्न कर रहे है वेद माता इसी को ही प्रयत्न कर रहे वेद माता है वेद का मतलब ज्ञान वेद ज्ञाने धातु से बनता है सारा ज्ञान जिसमें उड़ेल लिया है सारा ज्ञान जिसमें भरा है वही वेद है वेद कोई शब्द राशि नहीं वेद किसी ने बनाया नहीं ज्ञान का राशि क्योंकि व्याकरण के अनुसार भी सिद्ध होता है विध ज्ञाने धातु तो तीन प्रकार का ज्ञान उस वेद में उड़ेल दिया है सबसे पहले कर्म विषेक ज्ञान तो कर्म विषेक ज्ञान बता दिया इसलिए बोलते वहां कर्म कांड कहते अथवा उसी को ही बुद्धि योग भी कहा दिया है और दूसरा वहां वेद में ये बताया उपासना ज्ञान बता दिया किस प्रकार उपासना की जाती है क्यों की जाती है उसका प्रयोजन क्या है समय आने पर हम प्रकाश डालेंगे उपासना को बताने वाला ज्ञान है उपासना कांड माना तीसरा जो ज्ञान है आत्मा को बताने वाला ज्ञान जो आत्म तत्व है उसको बताने वाला जो ज्ञान है उसको ज्ञान कांड कहा दिया अभी थोड़ा सा विचार कर दीजिए तीन कांड क्यों बता दिया वेद में चार कांड क्यों नहीं बता दिया पांच क्यों नहीं बता दिया और भी बताना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर तीन ही दोष है सारा जगत त्रिगुणात्मक है तीन गुणों से बना है ये मल नाम का जो दोष है उसको हटाने के लिए वेद का जो पहले वाला भाग अर्थात कर्म कांड उसके लिए कर्म योग भी कहा सकते हैं देखिये कर्म कांड और कर्म योग में थोड़ा अंतर करना पड़ेगा कर्म कांड में आपको दो प्रकार के कर्म मिलेंगे ऐसा तो चार कर्म है मुख्य रूप एक सकाम कर्म निष्काम कर्म सकाम कर्म करते हैं फल उद्देश्य क्रियमाण कर्म फल को लक्ष्य रखकर फल को उद्देश्य करके जो कर्म हम करते हैं उसको बोलते है सकाम कामना से युक्त सकाम शब्द करता है कामना के सहित आपकी कामना जुड़ी है उस कर्म के साथ आपकी वासना जुड़ी है उसके साथ आपका संस्कार जुड़ा है उसके साथ तो कामना के साथ वासना के साथ युक्त जो कर्म करते इससे मुझे एक फल मिले वो सकाम कर्म कहते किंतु सकाम कर्म को कर्म योग नहीं कहते वो कर्म भोग हो गया देखिये कर्म का दो भाग में कैटेगरी में भक्त हुआ यदि कर्म आपका भोग दे रहे वो योग नहीं दृश्य के तरफ से गया आप भोग कहेंगे वही कर्मों को यदि आप परमात्मा के तरफ से झुका दिया परमात्मा को जानने के लिए उसको घुमा दिया कर्म योग होता है अर्थात निष्काम कर्म निष्काम का मतलब कामना से रहित महाराज बिना कामना से कर्म कैसा करेंगे तो बिना कामन से इसलिए शास्त्र और महापुरुषों ने कहा दिया गुरुजनों ने कहा कर्तव्य मान के देखिए कर्तव्य आपको बंधन में नहीं डालता है क्योंकि कर्तव्य करने वाला व्यक्ति कभी भी भटकेगा नहीं वो सजग रहेगा इसलिए कर्तव्य रूप से करना चाहिए फल के इच्छे के बिना फल तो ईश्वर देता है ब्रह्मसूत्र में कहा फलमत उपपत्ति हमारा हाथ में फल नहीं कर्म करने के लिए जीव स्वतंत्र है फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है इसलिए जो सकाम कर्म नहीं है निष्काम कर्म है उसको कर्मयोग कहा गया तो वेद का जो प्रथम भाग है कर्मकांड उस कर्म कांड में निष्काम कर्म है वो कर्म योग है हमारे अंतकर्ण का मल नाम का दोष दोषा था और जो वेद है ज्ञान है उसका दूसरा कांड मैंने बताया था उपासना कांड उपासना भी छांदों के उपनिषद में तीन प्रकार की बता दिया है उसी को ही दूसरे चिंतकों ने अधिकारी भेद से तीन मान आए एक तो भगवान मेरा है भगवान मेरा है अभी देखिए वहां शब्द एक भगवान मेरा भगवान गौण हो गया मई प्रधान हो गया जैसा ये मेरा मकान है अर्थात इस मकान का मालिक मई हूं ये गाड़ी मेरी है गाड़ी का मालिक मैं हूं वैसा ही भगवान मेरा है भगवान छोटे हो गए आप बड़े हो गए चलो कोई ना कोई भगवान मेरा है मान तो लिया। यदि मानेंगे तो धीरे धीरे अब जानने के लिए भी प्रयत्न करेंगे तो भगवान मेरा है इस प्रकार हम चिंतन करते हैं इस प्रकार उसका ध्यान करते हैं ये अधम उपासना माने देखिये उपासना कोई बड़ी बात नहीं है सुनते हुए घबराना कोई जरूरत नहीं उपासनम गुणचिंतनम गुणकथनम स्तुति भगवान के गुणगान करते हैं ये स्तुति हो गई इसलिए उसको स्तोत्र कहते अनेक प्रकार के राम है कृष्ण है दुर्गा है अर्थात वाणी के द्वारा भगवान का गुण को हम बोल रहे स्तुति हो गई मन के द्वारा उनको हम चिंतन करते हैं उपासना बस यही है और कोई उपासना लग नहीं है बस इतना ही अंतर है ये जो वाग इंद्रिय है उसके द्वारा हम भगवान का बोलते हैं जो भी स्तुति हो गई और उसी को ही मन के द्वारा चिंतन करते हैं उपासना क्योंकि दो इंद्रिय ही प्रबल है हमारी हमारे पास दो इंद्रिय हैं एक अंदर की एक बाहर की अंदर के इंद्रिय को कहते हैं अंतकरण बाहर के इंद्रियों को कहते हैं बहिष्करण दस हो गया इन दस इंद्रियों में दो इंद्रिय प्रबल है बाकी सब प्रबल है, किंतु ये दो जैसा हम आंख के द्वारा देख रहे ये जो सत्संग में बैठे हैं उनको देख सकते हैं, यहां से बाहर वाले को नहीं देख सकते दस साल पहले बीता हुआ वस्तु को भी नहीं देख सकते आगे आने वाले वस्तु को भी आंख से हम नहीं देख सकते शब्द भी ऐसा है किंतु वाणी के द्वारा 25 साल पहले के भी आप बोल सकते हैं मैं अमूक जगह में था ऐसा हुआ वैसा हुआ किससे बोल रहे वाणी से बोल रहे अर्थात भूतकाल के विषयों को भी आप वाणी के द्वारा बता सकते बीता हुआ वर्तमान विषय को भी आप बोल रहे और भविष्यत में होने वाले विषय को भी वाणी से बोल रहे तो भूत वर्तमान भविष्यत को विषय कर रहे हमारे वाग इंद्रिया और दूसरी इंद्रिय है मन मन से भी देखे ये सारा क्या है? मन की खुरापत है मन सेवा मनुष्याण कारणाबंद मोक्ष हो मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं पाष्ट वर्तमान में कोई जीना नहीं चाहते कोई मुश्किल से के मुट्ठी भर के अधिक से अधिक लोग या पास्ट में जी रहे या फ्यूचर में जी रहे अधिक से अधिक किंतु विचार नहीं करते हैं तुम पास्ट को पकड़ने जा रहे क्या तेरा हाथ में मिलेगा ना। वर्तमान तो आपका मुट्ठी में है यदि आप पास्ट को पकड़ना हो तो मुट्टी आपको खोलना ही पड़ेगा किसी वस्तु को पकड़ना हो मुट्टी जब तक नहीं खोलेंगे पकड़ नहीं सकते अभी पास्ट को पकड़ने के लिए आप मुट्टी खोल रहे वर्तमान आपके हाथ से वो भी पिसल गया इसलिए पास्ट आपका हाथ पहुंचने वाला नहीं मिलने वाला नहीं हाथ लगने वाला नहीं और फ्यूचर तक आपका हाथ पहुंचेगा नहीं तो इसीलिए पास्ट को पकड़ने के लिए और फ्यूचर को पकड़ने के लिए वर्तमान में जो आए हैं मुट्ठी को क्यों छोड़ रहे इसलिए महापुरुष शास्त्र वर्तमान को सुधारो। हो वर्तमान यदि ठीक है वही ठीक होता है तो इसलिए हम मन के द्वारा बीता हुआ पदार्थ को भी चिंतन कर रहे वर्तमान भी हम बैठे भी सत्संग सुन रहे किंतु तो मन कहां घूम रहे पता नहीं कान से शब्द सुन रहे किंतु मन बैठे बैठे यहां से सुन रहे कहां होगा बाहर जाता है मन मन बाहर नहीं जाता है। जाता है किंतु एक क्षेमा है जाने के लिए कोई तालाब का जल है बाहर कभी जाएगा उसको जाने के लिए नाला चाहिए, ये चाहिए उसके द्वारा ही तालाब का जल भार जाता है वैसे ही हमारा मन बाहर तभी जाएगा किसी ना किसी इंद्रिय के साथ संबंध होकर अन्यथा तो अस्वतंत्र बहिर्मनः महापुरुष बता रहे जैसा कोई बच्चा है छोटा वो जाने में स्वतंत्र नहीं है वैसे ही हमारा मन बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है जैसा देखे पुस्तक रोमाल देख रहे मन बाहर गया हमारा आंख के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किन्तु यहां बैठे हैं हमारा मन घर में कहां गया कैसा गया कौन सी इंद्रिया वहां हमारी पहुंची बोलते सत्संग सुन रहे क्या सुना पता नहीं महाराज मेरा मन बाहर गया था यह तो बताओ आपका मन बाहर कैसा गया किस छिद्र से गया किसको माध्यम बना के गया बोलते सब लोग बोलते मन बाहर नहीं गया हां ये देखते समय आप बाहर अवश्य गया क्योंकि आपका आंक ने मन को वहां पहुंचा दिया शब्द सुनते हुए गया आपका कान ने वहां पहुंचा दिया अभी घर में कौन सी इंद्रिया पहुंचाया आपका बोलते सब लोग इसलिए घर में मन नहीं गया आपके अंदर जो संस्कार था वो संस्कार रिबिट हो रहे बार बार घूम रहे बार बार चिंतन हो रहे बार बार उसी को ही बोलते हैं महाराज मेरा मन घर में गया था मन घर में नहीं गया आपका घर आपका मन में आया है घर का संस्कार मन में आया आरोप कर रहे घर में मन गया इसलिए नहीं गया घर में इसलिए जो प्रबल संस्कार है उसको लेके हम बार बार चिंतन करते हैं उस वस्तु को इसलिए बोलते हैं मन वहां गया व्यवहार का मन स्वतंत्र नहीं बाहर जाने में तो कहने का तात्पर्य यह है मन हम मन के द्वारा बीता हुआ वस्तु को भी हम चिंतन कर रहे अभी का भी चिंतन कर रहे आगे 10-25 साल का आगे भी चिंतन इसलिए दो इंद्रिय हमारे प्रबल है इसलिए वहां शास्त्र ने कहा ये दो इंद्रिय जो प्रबल है उसको आप कंट्रोल कैसे कहेंगे नियंत्रण कैसे करेंगे वश में कैसा करेंगे इसलिए जो वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति करो और उसी भगवान का गुण को मन के द्वारा चिंतन करो आपकी उपासना हो गई वाणी के द्वारा भगवान का जो स्तुति करने से कर्म हो गया शरीर और वाणी से जो क्रिया हो रही हमारी देखिए सब नहीं शास्त्र प्रतिपा होना चाहिए नहीं तो घर में भी हम क्या वाणी से किसी को डांट रहे किसी को बोल रहे पुत्रों को वो नहीं कर्म उसको नहीं माना जाता शास्त्र में बताया हुआ भगवान की स्तुति ये आप वाणी के द्वारा कर रहे और शरीर के द्वारा भगवान के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्य करके जल चढ़ा रहे तो शरीर से शे और देखे जल चढ़ा रहे हाथ के द्वारा वाणी के द्वारा आप बोल रहे दो कर्म हो गए आपका इसको कर्म कहाते नमस्ते रुद्रमन्य तो कवि नमः उस समय में आप चिंतन कर रहे मन के द्वारा उपासना भी हो गई तो वाणी के द्वारा भगवान का गुण कथन करना उसको स्तुति कहते हैं और उसी गुणों का आप यदि चिंतन करते हो विचार करते हो अनुसंधान करते हो खोजते हो तभी वही उपासना होती तो इसलिए जो को उपासक भी तीन प्रकार का मैं बता भगवान मेरा है इस प्रकार उस भगवान का उचिंतन करता ठीक है वो अधम उपासक है मान लिया किंतु उपासना तो कर रहा है एक दिन वो भी आगे बढ़ेगा क्योंकि अधिकारी भिन्न है एक दंडे से आप सबको नहीं हार सकते है रुचि ना नाम वैचित्र दुकुटिलाना ना, पददशा पुष्पदंत जी बोल रहे आपकी रुचि किंतु पहुंचना तो वही है तो भगवान मेरा है मेरापन ज्यादा रहेगा भगवान गौत इसलिए अधम उपासना माने और दूसरी एक उपासना है मई भगवान का हूं देखिए पहले में और इसमें अंतर हो गया भगवान मेरा बोल तो मई प्रदान हो गया भगवान गौण हो गया मेरा भगवान है अर्थात तो भगवान का मई हूं अभी वहां भगवान मुख्य हो गया मई गौण हो गया ये है मध्यम उपासना मानी जाती है अभी देखिए भगवान मेरा है मैं भगवान का दोनों जगह में भेद है दोनों में क्या है भेद है तीसरी उपासना बोलते हैं अभेर उसको अहंग्रोपासना भी कहते हैं और वहां जो बोलते हैं तुम्हें व अहम तू ही मैं हूं तेरे में और मेरे में कोई भेद नहीं है दोनों एक है इस प्रकार जो उपासना करता है ये जो उपासना है अभेद है इसको अहंगरोपासना का शास्त्रीय भाषा से इन उपासनों के द्वारा हमारा मन में पड़ा हुआ जो विक्षेप है वो निवृत्त इसलिए वेद का जो प्रथम कांड है कर्म कांड के द्वारा हम एक मिट्टी को हटा दिया वेद का जो दूसरा कांड है उपासना के द्वारा दूसरी मिट्टी को हटा दिया विक्षेप और वेद का जो तीसरा कांड है ज्ञान कांड तो ज्ञान कांड का नाम है ब्रह्म विद्या कहते हैं अथवा परा विद्या भी कहते हैं विद्या भी कहा है। मुंडक में स्पष्ट कहा गया दुविद्या परा विद्या इसलिए कहा यद्य पर प्राप्य थे जिस विद्या के द्वारा वो जो परा तत्वा, परम तत्व को प्राप्त किया परम का मतलब क्या है हम बोलते है परम तो परम का वहां बता दिया निरतिशयत्व सती क्षय शून्यत्व परमत्व निरतिशय एक होता है सातिशय सातिशय मतलब अपेक्षकृत परिच्छिन्न किसी न किसी से बंदा हुआ है उसको साथी से एकाथ मतलब वो व्यक्ति बड़ा है बड़ा है मतलब किसके इसके अपेक्षा ये बड़ा है ये व्यक्ति छोटा है किसके अपेक्षा इसके अपेक्षा छोटा है ये सापेक्ष हो गए जो सापेक्ष होता है उससे वो रहित है निरतिशा सापेक्ष भी तीन प्रकार से की जाती है आप लोग जानते हैं देशता कालता वस्तुता वस्तु तो उसको देश कृत काल कृत परिचिन्हत वस्तु कृत परिचिन्ह मानते सारा जगत में किसी ना किसी से परिचिन्ह है एक वस्तु ऐसी है वो किसी से भी परिचिन्ह नहीं वो कौन है परमात्मा है कहां है परमात्मा तो त आप ही है अलग नहीं है देखिये वेदांत है वेदांत कोई दूसरे की कहानी नहीं सुनाती दूसरे की कहानी सुनते सुनते सुनते अभी तक हम बस ऐसे ही पड़े रहे ये वेदांत है वेदांत कथा है तीन प्रकार की जो कथा होती है एक तो रोचक कथा होती है एक भयानक कथा होती है एक आत्मकथा होती है कथा का मतलब कथन करना किसी वस्तु को लेके बताना प्रतिपादन करना चिंतन करना उसको बोलते कथा एक कथा होती है व्यथा बढ़ाने वाली कथा एक कथा होती है व्यथा को हटाने वाली कथा कौनसी कथा सुन रहे हैं व्यता को हटाने वाली कथा जैसा भयानक कथा उसको कह दे वे है भूत पिचाच ये कहानी सुनेंगे तो भय लगता है अच्छी भी लगता है बच्चों को ये सुनाएंगे रात्रि में सोएंगे बच्चे क्यों और कोई भी कुछ डर व्यक्ति है उसको सुनाएंगे तो रात्रि में वो सोएंगे नहीं ये भयानक कथा और एक कथा होती है रोचक कथा सुनने के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसा पुराण आदि है कोई भी पुराण हो गाजा बाजा होता है झांकी आदि सब होते आप मस्त रहेंगे रोचक तो लगे ये रोचक कथा है किंतु चाहे तो भयानक कथा हो या रोचक कथा हो वो आपको अपने तत्व के ओर नहीं ले जा सकते वो मनोरंजन है आपको करना पड़ेगा मनोभंजन करना पड़ेगा जब तक आप मन को भंजन नहीं करेंगे कभी भी जिसके लिए आप सत्संग सुन रहे खोज रहे उस तो मिलेगी नहीं क्योंकि मन का खेल है मन को भंजन करने वाले भंजन का मतलब नाश नहीं अर्थात आपका जो मन है अभी तक दृश्य के ओर जा रहे उस मन को शुद्ध करके दृष्ट के ओर लेके जाके उसमें स्थित होना अमनी भाव मांडुक् तो मनो भंजन करने वाले कता है आत्मा कता अर्थात हम सबकी कथा है ये तुम कौन हो कहा से आए हो तेरा लक्ष्य क्या है ये मनुष्य जन्म मिला काय के लिए ये विचार करने के लिए आत्मकथा माने इसलिए जो वेदांत है आत्मकथा है उसको ही कहते हैं वेदांत तो इसलिए मल विक्षेप आवरण तो मल को हटाने के लिए मैंने बहा वेद का जो ज्ञान है कर्म ज्ञान निष्काम उसके द्वारा हट गया और आवरण जो है ये उपासन ज्ञान के द्वारा विक्षेप उपासना ज्ञान के द्वारा हट गया और जो आवरण है आत्मविद्य के द्वारा हट रहे इसलिए यहां हम विचार कर रहे आत्मज्ञान इसलिए आप लोग मैंने पहले प्रश्न किया था सत्संग क्यों सुन रहे क्यों बस उसी सुख को प्राप्त करने के लिए सत चित आनंद स्वरूप को जानने के लिए सचित आनंद कोई बाहर नहीं है किसी बाजार में नहीं मिलेगा आपको वो आपके अंदर ही है अनुभव भी करते हैं। हम विचार नहीं क्यों करते हैं विचार करने के सामर्थ्य वो भी दिया है मनुष्य को हाँ पशु है वो विचार नहीं कर सकते उनको बताने वाले कोई है नहीं महाभारत ने एक बार स्पष्ट बता रहे भगवान वेर अरे मनुष्य ये जो पतंग है रूप से आकर्षित होकर दीपक में आके मर जाता है मछली भी रस के पीछे मर जाता है भंवरा भी गंध के पीछे मर जाता है बेचारा उनको बताने वाले कोई गुरु नहीं है शास्त्र नहीं है तुझे तो शास्त्र और गुरु बताने वाले गुरु भी है तो भी तुम उन पांच विषयों के पीछे अब मर रहे कभी आप जान सकते इसलिए विचार मनुष्य ही कर सकते हैं, मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं उस सुख को तो सत चित्त आनंद कोई बाहर नहीं है जिसको हम खोज रहे कहा जाके है कहां खोज रहे कहां जैसा कस्तूर मृग है नाभे में भी सुगंध रहने पर वो भटक जाता है और सुगंध के पीछे अंतता जाके मर जाता है। वैसे ही हमारे अंदर होने पर भी हम भटक बाहर ढूंढते ढूंढते मर जाएंगे कभी पहचान जा परमात्मा को हम कहते सच्चिदानंद सच्चिदानंद और हमों में कोई अंतर नहीं है परमात्मा ने हम लोगों को तीन अवस्था बना दिया क्यों बना दिया अभी हम जागृत में है कोई स्वप्न में तो गए नहीं होंगे कभी कभी ठीक है वेदांत तो ऐसा है समाधि लगाता है ये अच्छी बात है वेदांत है समाधि के ओर ले जाता है और कभी कभी अनाहत नाद भी निकलता है वो भी अच्छा है तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति भगवान ने बना दिया क्यों इससे सुंदर कोई है नहीं पहचानने के लिए आपको ये तीन अवस्था के द्वारा भगवान ने पहचानने के लिए दिया है सबको दिया दूसरे पहचान नहीं सकते मनुष्य पहचान सकता है, जागृत में परमात्मा का सत अंश भानु होता है अधिक सत चित्त आनंद है हमारे अंदर किंतु सत अंश भानु होता है मैं हूं ये केवल आपको जागृत में होता है अभी तो बोल रहे जय आप अंधकार में बैठे किसी चिंतन में खो रहे है आप अंधकार है बिल्कुल किसी ने आके पूछा आपके पास कोई पुस्तक है किताब है आप उसको उत्तर देंगे रुक जाइए मैं पहले प्रकाश जलाऊंगा उसके बाद देख के बताऊंगा ये आपसे उत्तर आएगा ये आप चिंतन में बैठे हैं एक आए पूछेंगे कौन है तुम मैं हूं कौन है तुम मैं हूं ब्रहानी के मैं स्पष्ट कह रहा है उसके बाद ज्यादा कहने के बाद इस शरीर में आएंगे बोलते मेरा नाम अमुक है मैं कृष्ण हूं मैं देवदत्ता हूं ऐज्ञाद में इसलिए जागृत में सत अंश भानु होता है चित्त और आनंद अंश न्यगभाव होता है दब जाता है उससे दूसरे शीढ़ी में जाइए अब स्वप्नावस्था में अभी नहीं समझ लीजिए अवस्था में वहा चिदंश दिग्भानो बृहदर्ण्यकोपनिषत् स्वस्ट कहार है याज्ञवल्यजी मैत्रेयको नार रतगा सर्वान्जते व रत न घोड़े न मके सब उत्पन्न अयं स्वयं ज्योतिर्भवय प्रकाशे सबका अनुभव है एक का नहीं केवल महात्मा का अनुभव हो रहा है गृहस्थियों का सबका अनुभव है आप सोए हैं, जागृत का सारा वृत्ति छोड़ दिया लेकिन सोने का मतलब क्या है गाढ़ा नित्र नहीं यहां लेना जागृत के हम बाहे इंद्रियों के द्वारा देख रहे वो इंद्रिया काम करना बंद हो गया और स्वप्न में आपके आंक बंद है अंधकार है कोई प्रकाश नहीं वृद्धि के दो ज्योति बता दिया एक भौतिक ज्योति एक अभौतिक ज्योति यज्ञवल के से राजा जनक ने प्रश्न किया था ज्योति ज्योतिरयम पुरुष हे भगवन ये पुरुष किस ज्योति वाला है अर्थात किस ज्योति को आश्रय करके वो जागृत में काम कर रहे सारे हम सत्संग सुनने आए सुन के वापस जाएंगे ना किसी न किसी ज्योति को वहां यज्ञवल्के ने उत्तर दिया राजन आदित्य ज्योति सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही यहां आए यहां से वापस जाएंगे सत्संग सुन के सूर्य प्रकाश से काम कर रहे पुनः राजन ने हाथ ये सूर्य ज्योति अस्त होने के बाद वे मनुष्य किस ज्योति को आश्रय करके काम करता है चंद्रमसाह रात्रि में भी हम काम करते हैं, एक जगह जाते हैं आते हैं चंद्र के प्रकाश के द्वारा जिज्ञासु राज ने पुनः प्रश्न किया भगवन ये दोनों ज्योति अस्त होने के बाद ये पुरुष किस ज्योति को आश्रय करके काम करता है अग्निर्ज्योति जिस घर में हम दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, उससे काम करते प्राचीन काल में लालटन जलाकर एक गांव से दूसरे गांव में भी जाते थे तो अग्नि ज्योति के द्वारा काम करते राजा ने पुनः प्रश्न किया गुरुदेव आदित्य ज्योति भी अस्त हो गयी चंद्रमा ज्योति भी अस्त हो गये अग्नि भी अस्त हो गयी क्योंकि रात्रि का अंधकार है भयंकर बारिश सो रहे आंधी चल रहे कोई ज्योति काम नहीं कर रहे उस समय में किस ज्योति वाला है वाग ज्योति हमारे वाणी ज्योति है वाग ज्योति स्वष्ट है अग्नि है उसमें कोई संदेह नहीं ये परीक्षा करना होता बाहर जाके परीक्षा कर सकते हैं, मार्ग में जाते हुए किसी को बोल बेकूफ कह दीजिए आपसे झगड़ा करेंगे वो आपने ना दंडा मारा ना पत्थर मारा केवल शब्द ही प्रयोग किया आप एक शब्द ने जाके उसको जला दिया आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार होगा सारी झगड़ा किससे होते, होती वाणिश्य ही होते घर में जो पति और पत्नी का क्यों शब्दों में हो गया और कोई झगड़ा कहां से इसलिए वाघ जो होती जैसा वहां बता दिया जैसा कोई दूर व्यक्ति आ रहे बारिश के समय कोई प्रकाश काम नहीं कर रहे आवाज दे रहे अंधकार है मुझे कुछ नहीं दिख रहे मैं कैसा आ जाओ कुटिया में बैठा हुआ व्यक्ति कहा ते मेरी आवाज तो आप सुन रहे हैं ना उस आवाज को सुनते सुनते सीधा मेरे पास आ जाए आ भी जाता है और कहता वहीं बैठे कुर्सी ये जो व्यवहार कर रहे वाघ ज्योति तो चार ज्योति हो गया आदित्य ज्योति चंद्रमा अग्नि वाघ उतने में राजा ने पुनः प्रश्न किया भगवान ये चार ज्योति जहां अष्टम हो जाती हैं चारों ज्योति समाप्त हो जाती है उस समय में ये जो पुरुष किस ज्योति के द्वारा काम करता है अभी आत्मज्योति ये अलौकिक ज्योति है आत्मज्योति है हर एक व्यक्ति का अनुभव है कोई कहने का आवश्यक नहीं विचार की कमजोरी है हम लोगों के स्वप्न में देखिए ठंडी के समय में आप कंबल उड़ के सोए हैं, ना सूर्य है ना वह चंद्रमा है ना कोई अग्नि है ना आपका वागिंद्रिय काम कर रहे स्वप्न में आप नया एक राज्य बनाकर घूम रहे आप जाके गंगा जी में स्नान कर रहे सत्संग सुन रहे स्वप्न में जाके आप स्नान कर रहे दूसरे एक शरीर को आपने बना दिया गंगा जी आपने बना दिया सत्संग आपने बना दिया प्रवक्त आपने बना दिया और सबको आप प्रकाशित कर रहे आंग आपने बना दिया सारे चीज बनाया आप प्रकाशित कर रहे वो प्रकाश कहां से आया कोई प्रकाश वहां दूसरा है नहीं वो अपना प्रकाश है आत्मज्योति है क्योंकि इस आंख से आप देख नहीं सकते हैं अंधा भी व्यक्ति कहाते आज मैं इस में, में मेरा भाई का दर्शन के अरे तो, तो अंधे हो कैसे देख सकते हो इसलिए वो दूसरी ज्योति है स्वप्न में आपका चित अंश भान होता है अधिक है तीनों सत्य आनंद सदा रहेगा किंतु अपेक्षाकृत स्वप्न में ज्यादा भान। जागृत में सत अंश भान हुआ स्वप्न में चिदंश भान हुआ ये कहा से आपका ही स्वरूप है आप किसी किराया दे के नहीं लाया यदि किराया देगा तो वो चल जाएगा वो और थोड़ा आगे जाइए तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था में जाइये उस सुषुप्ति अवस्था में सदअश भी भान नहीं होता मैं हूं आप नहीं बता सकते प्रकाश भी वहां नहीं हो रहा है क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद में कहा लोका अलोका भवति माता अमाता भवति पिता अपिता भवति। आपको ए पता नहीं जागृत में इतना बच्चे से प्रेम कर रही माता अभी उसको ए पता नहीं मैं किसकी माता पिता को ये पता में किसका पिता अधिक क्यों जागृत में मैं सन्यासी हूं अभिमान कर रहा था उस सन्यासी को भी, पताने में में भी पता नहीं मैं सन्यासी हूं जागृत में मैं चोर हूं मैं हत्यारा मान रहा था उसको सुषुप्ती में ये भी पता नहीं इसलिए वहां प्रकाश भी नहीं है सत होने पर भी भान नहीं हो रहे है क्योंकि सुषुप्ति में मई हूं ये भी नहीं हो रहे स्वप्न के समय वहां प्रकाश भी नहीं हो रहे किंतु तीसरा जो अंश है आनंद अंश ये सुषुप्ति में यदि आनंद ना होता तो कोई भी सुषुप्ति नहीं जाना चाहते अब यदि किसी को कहिए पांच दिन तक बिल्कुल एक मिनट भी नहीं सोना पांच लाख रुपए रुपएंगे पांच लाख आप रख लीजिए मुझे नहीं चाहिए क्योंकि सुषुप्ति में आनंद अंश है ये हमारा स्वरूप है सतचित आनंद तीन अवस्था में आप जान रहे यदि आप सुसुप्ति में आनंद अंश अनुभव कर रहे हैं क्यों जागृत में नहीं कर सकते क्या जागृत में नहीं है? है उसको हटाने के लिए सारा शास्त्र प्रयत्न कर रहे महापुरुष प्रयत्न कर रहे ये विचार के द्वारा इस संभव है ये जो अपने आत्मकथा है उसके द्वारा ही संभव है। इसलिए सत्यित्त आनंद अब सदा है कोई उसमें संशय नहीं होने पर भी मैंने बताया कि मिट्टी पड़ी है जैसा जल है मिट्टी पड़ी है मान दीजिए रे आप राजस्थान में यदि जाके कुआ खोद रहे हैं अन्य किसी जगह में आपको ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ेगा गंगा किनारे यदि खोदे थोड़ी हटाने से आपको जल मिलेगा वैसे ही हमारे अंदर जन्म जन्मांतर का जो संस्कार कितना है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है अरे ज्यादा है आपको ज्यादा श्रवण करने पड़ेगा ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा थोड़ा सा है थोड़े में ही हो जाता देखा भी जाता है वो किसी का दोष नहीं है हमारा ही दोष है हमने पहले दोष किया था अरे पहले से दोष हुआ अभी भी यही दोष करेंगे तो तुम सुधारेंगे तो कभी ये सुधारने का मौका है महापुरुष और सामान्य व्यक्तियों में यही अंतर है दोष दोनों से ही हुआ है तभी शरीर मिला है किंतु महापुरुष ने उस दोष को पहचान लिया उस दोष को हटाने का प्रयत्न किया और सामान्य व्यक्ति ने वो दोष के ऊपर दोष करने लगा आगे का विचार हम लोग कर करेंगे ओम पूर्णम धा पूर्णमिद पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्ण श पूर्णमाधा ओम शांति शांति शांति